आध्यात्म रामायण सर्ग कांड सर्गचार छाएव लक्ष्मीशपला प्रतीतामं व्रुव च स्वप्नोपम स्त्री सुखमायुरल तथा पिजनोर अभिमान शह निसंदेश दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल यवन जल तरंग के समान अनित्य है स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या और आयु अत्यंत अल्प है तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान है संसति स्वप्न सदसी सदा रोगादि संकुला गंधर्व नगर प्रख्या मूलता यह संसार सदा रोगादि संकुल तथा स्वप्न और गंधर्व नगर के समान मिथ्या है मूल जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते हैं आयुष्यम क्षीयते अस्मा आदित्यसता गृष्टेता जरा मृत्यु कथंच नई नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी मूढ़ पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता स एव दिवस तय रात्र मूढ़ भोगानुपत्यव काल वेगम न पश्यति। नित्य प्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं किन्तु मूढ़मति पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता है काल की गति को नहीं देखता प्रतीक्षण छरतेम घटाम सपत्नायुवरो शरीरम प्रहरन्त्य हो कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण छीण हो रही है और रोग समूह शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट करते हैं जरा व्याघ्री वुर तत्तर्जन्त्यवशिष्ट ते मृत्यु सहय जाते समय सम प्रतीक्षते वृद्धावस्था सिंहनी के समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हुई अंत समय की प्रतीक्षा कर रही है देहे हम भावो राजा हम लोक विश्रुतस् मनु तेजंतु भस्म सं देह में अहम भावना करने वाला जीव इस स्कृमि विष्ठा और भस्म रूप शरीर को ही मैं लोक प्रसिद्ध राजा हूं ऐसा मानता है लक्ष्मण तुम कुछ सोच कर बताओ कि जिसके आश्रय से तुम संसार को दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा अस्थि मांस विष्ठा मूत्र शुक्र और रुधिर आदि से बना हुआ यमास्था भवाल लोकम दग्ध मुक्षति लक्ष्मण देहाभिमान सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति विकारी और परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है हे भाई इस देहाभिमान से युक्त पुरुष में ही संपूर्ण दोष प्रकट हुआ करते हैं देहो देहोहमित या बुद्धिर्विद्याति लाभम देहस्थिदात्मे ते बुद्धिर्विदेति भंडते भणड्य मैं देह हूँ इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ इसी को विद्या कहते हैं